कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 22 अभ्यास योग दोपत विचार और भक्ति दिन के तीन बजे हैं मारवाड़ी भक्त जमीन पर बैठे हुए श्री राम कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कमरे में मास्टर राखाल और दूसरे भक्त भी हैं मारवाड़ी भक्त महाराज उपाय क्या है श्रीराम के उपाय दो हैं विचार मार्ग और अनुराग अथवा भक्ति का मार्ग है। सत असत का विचार एकमात्र सत्य या नित्य वस्तु ईश्वर है और सब कुछ असत या अनित्य है इंद्रजाल दिखलाने वाला ही सत्य है इंद्रजाल मिथ्या है यही विचार है विवेक और वैराग्य इस सत असत विचार का नाम विवेक है वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं से विरक्ति यह एकाएक नहीं होता प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए कामनी कांचन का त्याग पहले मन से करना पड़ता है फिर तो उनकी इच्छा होते ही वह मन से त्याग कर सकता है और बाहर से भी त्याग कर सकता है पर कलकत्ते के आदमियों से क्या मजाल जो कहा जाए कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ो उनसे यही कहना पड़ता है कि मन ही में त्याग करो अभ्यास योग से कामनी कांचन में आसक्ति का त्याग होता है यह बात गीता में है अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आ जाती है तब इंद्रिय संयम करने और काम क्रोध को वस में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता जैसे कछुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं निकालना चाहता कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी बाहर नहीं निकालता मारवाड़ी भक्त <coughs> महाराज आपने दो रास्ते बतलाए दूसरा कौन सा है श्री रामकृष्ण वह अनुराग या भक्ति का मार्ग है व्याकुल होकर एक बार निर्जन में अकेले में दर्शन की प्रार्थना करते हुए रो एमन जैसे पुकारा जाता है उस तरह हम तुम पुकारो तो सही फिर देखो भला तुम्हें छोड़कर माँ श्यामा कैसे रह सकती है मारवाड़ी भक्त महाराज साकार पूजा का क्या अर्थ है और निराकार निर्गुण का क्या मतलब है श्री रामकृष्ण जैसे पिता का फोटोग्राफ देखने से पिता की याद आती है वैसे ही प्रतिमा की पूजा करते करते सत्य के रूप की उद्दीपना होती है साकार रूप कैसा है जानते हो जैसे जलराशि से बुलबुले निकलते हैं वैसा ही महाकाश चिदाकाश से एक एक रूप आविर्भूत होते हुए दिख पड़ते हैं अवतार भी एक रूप ही है अवतार लीला भी शक्ति की ही क्रीड़ा है पांडित्य मैं कौन मैं ही तुम पांडित्य में क्या रखा है व्याकुल होकर पुकारने पर वे मिलते हैं नाना विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं जो आचार्य हैं उन्हीं को कई विषयों का ज्ञान रखना चाहिए दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है परंतु अपने को मारने के लिए एक सुई या नहरनी ही ते काम चल सकता है मैं कौन हूँ इसकी ढूंढ तलाश करने के लिए चलो तो उन्हीं के निकट जाना पड़ता है क्या मैं मांस हूं या हाड़ रक्त या मज्जा हूं, मन या बुद्धि हूं? अंत में विचार करते हुए देखा जाता है कि मैं यह सब कुछ नहीं हूं। नेति नेति आत्मा वह चीज नहीं कि पकड़ में आ जाए यह निर्गुण और निरुपाधि है परंतु भक्तिमत से वे सगुण हैं चिनमय श्याम चिनमय धाम सब चिनमय मारवाड़ी भक्तगण प्रणाम करके विदा हुए